महाभारत द्रोण द्रोणपर्व एकोनचत्याय द्रोणाचार्य के द्वारा अभिमन्यु के पराक्रम की प्रशंसा तथा दुर्योधन के आदेश से दुस्साहन का अभिमन्यु के साथ युद्ध आरंभ करना द्वैधी दवत मे चिंतिया मम पुत्रस्य से सैन्य सौभद्र बोले संजय सुभद्रा कुमार ने मेरे पुत्र की सेना को जो आगे बढ़ने से रोक दिया इसे सुनकर लज्जा और प्रसन्नता से मेरे चित्त की दो अवस्थाएं हो रही है विक्रीडितं कुमारस्य स्कन्दस्य वासुरहिसह गबलगणनन्दन जैसे कुमार कार्तिकेय ने अस्त्रों के साथ रण क्रीड़ा की थी उसी प्रकार कुमार भमन्य जो युद्ध का खेल किया था वह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहो संजय वाच अंतते संप्रवक्षां एवमर्दमतिदारुणं एकस्य च बहुनाम च यथासीत तुमलो रणः सं ने कहा महाराज मैं अत्यंत खेद के साथ आपको उस अत्यंत भयंकर नरसंहार का वृत्तांत बता रहा हूं जिसके लिए एक वीर का बहुत से महारथियों के साथ तुम्ल युद्ध हुआ था अभिमन्यु कृतोत्साह नरिंदमा रथस्थो रथन सर्वाकान अभ्यवर अमन्यु युद्ध के लिए उत्साह से भरा था वह रथ पर बैठकर आपके उत्साह भरे शत्रु नमन समस्त रथारोहियों पर बाणों की वर्षा करने लगा द्रोणम करणम कृप्यम द्रोणीम भोजम बृहद बलम दुर्योधनम समदतिम शकु महाब ृपन नृपसुतान सैनिया बिभीता हलात चक्र सर्वा शरण बाणी समर्पयत द्रोण कर्ण कृप सल्य अस्वस्था भोजवंशीवर्मा बृहद बल दुर्योधन भूरीश्रवा महाबली शकुनी अनेकानेक नरेश राजकुमार तथा उनके विविध प्रकार की सेनाओं पर अभिमन्यु अलात चक्र की भांति चारों ओर घूमकर बाणों का प्रहार कर रहा था निग्न मित्रा सौभद्र परमाश्री प्रतापवादर्शे हेजस्वी दीक्षु सर्वासी भारत भारत प्रतापी एवं तेजस्वी वीर सुभद्रा कुमार अपने दिव्याश्रो द्वारा शत्रुओं का नाश करता हुआ संपूर्ण दृष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था तदृष्ट्वा चरित तौभद्रश्याजस कम पंत जाति सहस अमित तेजस्वी अमनु कव चरित रेखर आपके सहस्रो सैनिक भय से कापने लगे अथा प्रवीण महाप्राज्यो भारद्वाज प्रतापवान्र्षे नोत्फुन कृप्मा भाष्य सरम घट्ट मर्माणी पुत्र भारत अभिमन्यु तन्नंतर परम बुद्धमान और प्रतापी वीर द्रोणाचार्य के नेत्र हर्ष से खिल उठे भारत उन्होंने युद्ध विसारद अभिमन्यु को युद्ध में स्थित देखकर आपके पुत्र के मर्मस्थल पर चोट करते हुए से उस समय तुरंत ही कृपाचार्य को संबोधित करके कहा राजानम नकुलम च च भीमसेनम पांडवम संबंधी मध्यस्थान सुहृद यह पार्थ कुल का प्रसिद्ध तरुण वीर सुभद्रा कुमार अम्यु अपने समस्त सुहृदों को राजा नकुल सहदेव तथा युद्ध नकुलीमसेन को अनान्य भाई बंधुओं संबंधियों तथा मध्यस्थ शहीदों को भी आनंद प्रदान करता हुआ जा रहा है नुद्धे समम मंडे कचित अन्यम धनुर्धरम इन्नहनिम सेना किम क्षति मैं दूसरे किसी धनुधर वीर को में इसके समान नहीं मानता यदि यह चाहे तो इस सारी सेना को नष्ट कर सकता है परंतु न जाने यह क्यों ऐसा चाहता नहीं है द्रोणस्य से धृत्वाक्यम तवात्मज आर्जुन प्रति संक्रुद्धो द्रोणं धृष्ट स्मैन् अथ दुर्योधन कर्ण्रवीद के संबंध में द्रोणाचार्य का यह वचन सुनकर आपका पुत्र राजा दुर्योधन क्रोध में भर गया और द्रोणाचार्य की ओर देखकर कर मुस्कुराता हुआ साकर्ण बालिक दुशासन भद्र राजल्य तथा अन्य महारथियों से बोला सर्वूर्धाक्ता आचार्यो ब्रह्मवेत्तम अर्जुन से सुत मूढ़्यम हंत मे क्षति ये संपूर्ण मूर्धाभिषिक्त राजाओं के आचार्य तथा सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता द्रोण अर्जुन के इस मूढ पुत्र को मारना नहीं चाहते हैं न समरे नमरे युद्धेद्याय न कि पुनरेवाण्यो मृत सत्य प्रिय सैनिकों मैं आप लोगों से सच्ची बात कहता हूं यदि ये युद्ध में मारने के लिए उद्यत हो जाए तो इनके सामने यमराज भी युद्ध नहीं कर सकते फिर दूसरा कोई मनुष्य तो इनके सामने टिखी कैसे सकता है अर्जुन से स्वतंत्र शिष्य स्वाद अभिख्यति शिष्या पुत्राश्चता तदपत्यम च धर्मणाम परंतु ये अर्जुन के पुत्र की रक्षा करते हैं क्योंकि अर्जुन इनके शिष्य हैं शिष्य और पुत्र तो प्रिय होते ही हैं उनकी संतानें भी धर्मात्मा पुरुषों को प्रिय जान पड़ती है संधमाणो द्रोणेना मनते वीर आत्मन आत्म संभावितो मूढ़म यह द्रोणाचार्य के रक्षित होने के कारण अपने बल और पराक्रम अभिमान कर रहा है यह मूर्ख अभिमन्यु आत्मश्लाघा करने वाला है तुम सब लोग मिलकर इसे शीघ्र ही मत डालो साधवते देव मुक्ता तो राजा दुर्योधन के ऐसा कहने पर सबीर अत्यंत कुपित हो सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को मार डालने की इच्छा से द्रोणाचार्य के देखते देखते उस पर टूट पड़े दुस्साहसन दुर्योधन दुर्यो दुर्यो के ऊपर युक्त वचन दुशासन ने उसे यह बात महाराज प्रविमितम पांडपुत्राणाम पांचाला नाम तप्यता महाराज मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ मैं पांचालो और पांडवों के ते देखते, देखते इस अभिमन्यु को मार डालूंगा ग्रश्याम सौभद्रम यथा राहु दिवाकरम उत्कृष्ट चाद वाक्यम कुरराज अमृत जैसे राहु सूर्य पर ग्रहण लगाता है उसी प्रकार आज मैं सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को ग्रस लूंगा इतना कहकर उसने जोर जोर से घर्चना करके पुनः गुरुराज दुर्योधन से इस प्रकार कहा श्रुआ कृष्ण हो मैं अग्रस्त सौभद्रमानित गम सेतः प्रियेतलोकम कुमार संशया को मेरे द्वारा काल कवलित हुआ सुनकर अत्यंत अभिमानी श्री कृष्ण और अर्जुन इस जीव जीवलोक से प्रेत लोक को चले जाएंगे इसमें संशय नहीं है तो चश्रुता मृतो व्यक्तम पाण्डोभुता एक हृद्वर्गा प्रहब्या उन दोनों को मरा हुआ सुनकर पांडु के क्षेत्र में उत्पन्न हुए ये चारों पांडव कायरतावश अपने हृद्वर्ग के साथ एक ही दिन प्राण त्याग देंगे सर्वे ध्याहि राजन् अपने सत्रु के मारे जाने पर आपके सारे दुश्मन स्वतः नष्ट हो जाएंगे राजन आप मेरा कल्याण मनाइए मैं अभी आपके शत्रुओं का नाश किए देता हूँ एवं सौभद्रम अभ्यु सर्व किरण महाराज ऐसा कहकर आपका पुत्र शासन जोर जोर से गर्जना करने लगा वह क्रोध में भरकर सुभद्रा कुमार पर बाणों की वर्षा करता हुआ उसके सामने गया तमते आपके पुत्र को अत्यंत कुपित हो देख छब्बीस पैने बाणों द्वारा उसे घायल कर दिया दुस्साहसन संक्रभिन्न यु कु अयोध्या सौभद्रम अभिमन्योशतमी धारा महाने वाले गजराज के समान क्रोध में भरा हुआ दुशासन उस रण क्षेत्र में अभिमन्यु से और अभिमन्यु दुशासन से युद्ध करने लगे तो मंडला चित्राणी रथाभ्याम सभ्य दक्षिण युद्धे रथ, रथ युद्ध की शिक्षा में निपुण वे दोनों योद्धा अपने रथों द्वारा दाए बाये विचित्र मंडलाकार गति से विचरते हुए युद्ध करने लगे अथ पाण्डो मृदंग झरा नि अति नाह प्रचक्रहु लवण जलोह उद्भव सिंहनाथ मिश्रम उस समय बाजे बजाने वाले लोग ढोल मृदंग जंद भी क्रकच बड़ी धोल मेरी और झांझ के अत्यंत झंकार भयंकर शब्द करने लगे उसमें संघ और सिंहनाथ की भी ध्वनि मिली हुई थी श्री महाभारती द्रोण पर अभिमन्युवध परुद्धे को इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में दुश्शाहन युद्ध विषय उनतालीसवा अध्याय पूरा हुआ